तत्र तत्र रघुनाथकर्तन त्र तस्तगाजलि बाष्पवापूर्णलोचन मरुति मत राक्षसम नाते च मधुरम मधुरम स्वरूपम् कर्मा च मधुर मधुरा स्मृति प्रभो प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयत्स परमां कोमल कूजल वेणु श्यामलोयं कु वेदेद्यम परं ब्रह्म भासता हृदय मम कूज्त राम रामे मधुरम मधुराक्षर आरोक कविता शाख वंदे वाकोल श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहतिया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राजौ रमण हरि गोविंद जय जय श्रीकृष्ण गोविंदा अरे मुरारे के नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राजा रमण हरि गोविंद जय जय शिवंदावन की जय नमो माधु शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण न रूपम से तथोपल दो न चादीर्न चति अश्वत्थमेनम सुविूमूल मेण दृढ़ेन छिवा तत पदम तत्परी मगित यस्ता नवर्तं भूय तमे चाद् पुरुष प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसिता निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म विनकर्मा द्वंदर्मुक्ता सुख दुख संग मूढ़ा पदम व्ययंत नारायण असंगशस्त्रेण दृढ़ जीवन्म तत्वबोध के पूर्व भी असंगता अपेक्षित है विचार करने की आवश्यकता यह है कि अविद्या काम और कर्म ये निबंधक तत्व हैं। इन्हीं के कारण जीव बंधन को प्राप्त है तत्वता या स्वरूपता मुक्त होने पर भी बद्ध सरीखा परिलक्षित होता है एक है अविद्या दूसरा है काम तीसरा है कर्म काम को वासना भी कह सकते हैं इन तीनों में प्रथम त्याग का विषय कौन हो सकता है किस पर हमारा पौरुष कारगर हो सकता है साधकों की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है तो अविद्या का सहसा त्याग तो संभव नहीं है वह तो काम और कर्म का भी मूल है और बीच की सामग्री जो काम है इसको वासना भी कह सकते हैं उसके विद्यमान रहने पर यदि कोई व्यक्ति कर्म का परित्याग कर भी दे तो मोहात्व परित्याग है मोह पूर्वक जो कर्म का त्याग होगा नैव त्याग फलम लभेत उससे त्याग के वास्तव फल की प्राप्ति नहीं होगी त्यागा शांतिरम तो राजस या तामस भूमिका में कायक क्लेश बया त्यजित देहाक्ति की प्रगलभता के कारण नित्य नैमित्तिक कर्मों का संपादन करते समय भी कहीं शरीर को कष्ट न प्राप्त हो इस भावना से राजस्वी में कर्म त्याग संभव है भगवत गीता के अठारवे अध्याय के आधार पर त्याग मात्र से शांति प्राप्त होती है ऐसा महापुरुषों से सुन लिया शास्त्रों में धर से पढ़ लिया तो त्याग के अनुकूल बल और वेग न होने पर भी केवल मोह के वशीभूत होकर जो कर्म का परित्याग होता है उससे विवेकपूर्वक त्याग से मिलने वाला फल व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है एक संकेत आवश्यक है प्राय गीता का अध्ययन करने वाले प्रथम और अठारवी अध्याय की उपेक्षा अवश्य करते हैं प्रथम अध्याय की उपेक्षा करने पर उसमें सन्नित दृष्टिकोण को आत्मसात किए बिना अधिकार संपदा परिपुष्ट नहीं होती अर्जुन के विषाद के मूल में जो गंभीर सन्नित है जिसके कारण उनके विषाद को योग कहा जा सकता है और योग सिद्ध भी होता है अर्जुन का विषाद उसको हम नहीं समझ पाते अधिकार संपदा की परिपुष्टि के लिए भगवत गीता के प्रथम अध्याय का तात्पर्य हृदयंगम करना आवश्यक है अठारहवें अध्याय के एक विचित्र शैली है दृष्टि है जिसको आत्मसात किए बिना आजकल तो जीवन यापन ही संभव नहीं मैं कुछ नीचे तो नहीं जब भगवान ने कहा है तो भगवान का वचन नीचे कैसे हो सकता है लेकिन जिस स्तर से तीन चार दिनों से प्रतिपादन चल रहा है उसकी अपेक्षा कुछ धरातल पर उतर कर बात करूं तो यह कहने की आवश्यकता है कि श्रद्धा यज्ञ दान तप त्याग ये सब ऐसे शब्द हैं जो अपने आश्रय के प्रति कर्ता के प्रति आस्था उत्पन्न कर देते हैं जैसे कोई कहते श्रद्धालु हैं तो आस्था उत्पन्न होती है ये त्यागी है तो आस्था उत्पन्न होती है दानी है आस्था उत्पन्न होती है याज्ञिक हैं, तो आस्था उत्पन्न होती, तो होती है लेकिन भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं कि केवल शब्दों के आधार पर आस्थान्वित होना उचित नहीं त्याग का नियामक हेतु क्या है इस पर विचार करना चाहिए त्याग का महत्व तो नहीं है त्याग तो तमगुणियों के जीवन में बहुत होता है रजोगुणियों के जीवन में भी परलक्षित होता है और ग्रहण से ही अगर बंधन होता हो तो जो सात्विक व्यक्ति हैं, कर्मा शक्ति फला फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर दुर्त्साह पूर्वक भगवदर्थ संग और असंग में या सिद्धि और असिद्धि में समचित रहते हुए स्वकर्मों का अनुष्ठान करते हैं उनके जीवन में कर्म का परिग्रह संग्रह तो परलक्षित होता है लेकिन कर्म करने के मूल में जो हेतु है वह उत्कृष्ट है तो ग्रहण या त्याग पर ध्यान देने की अपेक्षा ग्रहण के मूल में दृष्टिकोण क्या है त्याग के मूल में हेतु क्या है उस पर विचार करना चाहिए कोई कर्म का संग्रह किए हुए है अर्थात कर्मानुष्ठान करता है अब कोई कर्म का त्याग किए बैठे हैं रजोगुण तमोगुण की भूमिका में तो जो रजोगुण तमोगुण की भूमिका में कर्म त्याग किए हुए है उस त्यागी की अपेक्षा तो सत्गुण की भूमिका में स्वकर्म का अनुष्ठान करने वाला उत्कृष्ट है आरु रोर प्रवचन हो रहा है बैठ मुनेर योगम कर्म कारण कहा से आए मान बाप कोई नए हैं प्रवचन में विघ्न नहीं डालते माला के नाम कोई नए होंगे हम नहीं भाव अच्छा है आपका लेकिन विधा भी कुछ है तो हमने संकेत किया क्या संकेत किया किसको कहते हैं गीता के छठे अध्याय के आधार पर एक रामचरितमानस में कहावत है चाह आमीन जग जुरई न छाछू कोई चाहता तो वो अमृत लेकिन छाछ या मट्ठा भी तक भी जिसको सुलभ न हो यहां पर कोई योगा रूढ़ होना तो चाहता है लेकिन सहसा कर्म का आलंबन लिए बिना वह कामना और कर्म के वेग को अत्यंत शिथिल कर योगारूढ़ नहीं हो सकता अभिरुचि का क्षेत्रफल ऊंचा है अधिकार की सीमान उसकी अपेक्षा न्यून है ऐसा जो कर्मों में अधिकृत व्यक्ति है उसको गीता के छठे अध्याय में अब रुख चुका गया तो भगवान ने कहा कर्म कारण मुच्छे उसे योगाूढ़ होने के लिए कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए लेकिन जब योगाूढ़ उसी आरुवृक्ष को जब योगारूढ़ता की स्थिति प्राप्त हो जाए तब उसे शम का आलम्बन लेना चाहिए सम मान कर्म संन्यास इसका मतलब साधना के दृष्टि से विचार करें तो उचित समय तक उचित साधन का ग्रहण उचित समय पर उसका परित्याग न कर्मणाम मनारंभान नैष्कर्म पुरुषोष्ते न च संव्यसनादेव सिद्धिम समिगत क्षति बहुत विचित्र श्लोक है उसको मिलाइए नैष्कर्म सिद्धिम परमा संन्यासे न अधिगत क्षति अठारहवा अध्ययन निष्कर्म सिद्धिम पर मे न अधिगछति नष्कर्म सिद्धि की समुपलब्धि संन्यास से कर्म संन्यास के बिना नष्कर्म सिद्धि नहीं होती लेकिन न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म पुरुषोत्मते जिसे कर्म का आरंभ करना चाहिए तो अक्ष कोटि का जो व्यक्ति है वह यदि कर्म का अपने अधिकार की सीमा में आरंभ नहीं करता तो निष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी न तो संरसनादेव सिद्धि में समधिगत क्षति अपक्व भूमिका में कर्मयोग के द्वारा अभिमत शास्त्रों को अभिष्ट सिद्धि की समुपलब्धि के बिना ही अपक्व योग भूमिका में अगर कर्म त्याग कर लेता है तो भी उचित नहीं है अर्थात कर्मों में अधिकृत व्यक्ति चाहे अब ही क्यों न हो वह कर्म का आलंबन ले और जब तक कर्मयोग का फल चित्त की शुद्धि समाधि अर्थात अंत की निर्मलता निश्चलता न प्राप्त हो जाए तब तक कर्म का परित्याग न करें। प्राप्त हो जाए तो परित्याग कर ही दे जैसे नदी पार जाना है नौका का आलंबन नहीं लें सेतु आदि का आलंबन ना लें तो उस पार नहीं पहुंच सकते आलंबन तो लें बीच में ही छलांग लगा दें तो अनर्गल त्याग हुआ ना असमय में त्याग हुआ ना अच्छा किनारे पहुंच गए फिर नौका का परित्याग ही न करे चिपक जाए वहीं बैठे रहे नौका भी विहार शुरू कर दे तो भी काम नहीं बनेगा उचित समय पर कर्म का आरंभ उचित समय तक कर्म का निर्वाह फिर उचित समय पर कर्म का परित्याग यह भगवान को अभिमत है न कर्मणा मनारंभान नष्कर्म पुरुषोत्मते न तो संयस न सिद्धिम समझि गचती तो हमने एक संकेत किया कि गीता के अठारहवीं अध्याय से हमको प्रेरणा मिलती है त्याग और ग्रहण को मत देखिए त्याग या ग्रहण के मूल में नियामक हेतु को देखिए वह अगर विवेक है तो ग्रहण की भी बलिहारी त्याग की भी बलिहारी अगर विवेक नहीं है आशक्ति है मोह है तो ग्रहण का महत्व है परमार्थ पथ में न त्याग का महत्व एक संकेत किया तो असंग शस्त्रेण दृढ़ तत्व ज्ञान के बाद की असंगता का वर्णन नहीं है तत्व के परिवार अनुसंधान के पूर्व असंगता का क्या स्वरूप होना चाहिए और हमारे जीवन में उसको प्रतिष्ठित क्यों होना चाहिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है हमने दो दिन पूर्व कहा था गड़बड़ी यह है होती हम लोगों के जीवन में तत्व ज्ञान के नाम पर तत्वज्ञान का कुछ अटपटी सी भाषा है तत्व ज्ञान के नाम पर सुने सुनाए तत्व ज्ञान का उपयोग हम वहां कर बैठते हैं जहां नहीं करना चाहिए कर्म कांड की घाटी पार किए बिना उपासना कांड की घाटी पार किए बिना सगु निर्गुण की डटकर आराधना किए बिना हम सहसा तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं जो समुपलब्धि हमको कर्म योग के द्वारा होनी चाहिए उपासना योग के द्वारा होनी चाहिए उसकी भी समुपलब्धि हम तत्व ज्ञान के बल पर करना चाहते हैं तो क्या होता है हम पथच्युत हो जाते हैं श्रेय पद से पथक भ्रष्ट श्रेय पद से भ्रष्ट हो जाते हैं इसलिए यहाँ पर असंगता किस स्तर की है और क्यों अपेक्षित है इस पर विचार करना चाहिए भगवान श्री कृष्णचंद्र चंद्र ने सीधे साधन चतुष्ट का तो नाम नहीं लिया लेकिन निर्माण मोहा जितसंग दोषा के माध्यम से असंग सस्त्रण दृढ़ छिटुआ के माध्यम से जिन साधनों का वर्णन किया है उनमें साधन चतुष्टय सन्निहित है दूसरे नाम से भी तो साधन चतुष्ट की सिद्धि हो सकती है साधन चतुष्ट कह देने से ही तो साधन चतुष्ट की सिद्धि नहीं होती तो असंगता की बात कही गई अब मैं एक संकेत करू प्राय हम कहा करते हैं गीता में जितने कर्म योग पर वचन है सबका मंथन करने के बाद एक वाक्य की संरचना की गई कर्मा शक्ति मान कर्म के प्रति आसक्ति फलाशक्ति फल के प्रति आसक्ति और अहंकृति, कृति अहमकर्ता मम कर्म मैं करता हूं मेरा कर्म है इस प्रकार का अभिनिवेश अहम उपलक्षण है अहंकर्ता मम कर्म कर्म के प्रति अहमता जुड़ जाए और ममता जुड़ जाए तब अहम करता मम कर्म तो अहम कृति को शिथिल कर निर्मूल कर तो संभव नहीं है क्योंकि तत्व ज्ञान के पूर्व आशक्ति का आत्यंतिक उच्छेद का अत्यंत उच्छेद हो ही नहीं सकता है इसलिए हमने कहा शिथिल कर विवेक बल से शिथिल ही हो सकता है पहले निर्मूल तो तत्व ज्ञान से ही होगा चाहे काम हो चाहे कर्म हो चाहे अविद्या हो उसका पूर्ण उच्छेद तो तत्व ज्ञान से ही होगा रसवर्दम रसोप्य परम दृष्टि अनिवर्त हाँ इस श्लोक का भी अर्थ साधक लोग गलत ढंग से प्राय लगाते हैं विषया विनिवर्तनते निराहारस्य से देना रसवर्गन रसोप्य निवर्तते इससे यह ध्वनि निकाल लेते हैं परम तत्व का ज्ञान होगा तो विषयों के प्रति आसक्ति निवृत्त होगी ये भूवाद विषयों के प्रति आसक्ति निवृत्त होगी तब परम तत्व का ज्ञान होगा परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा तब विषयों के प्रति आसक्ति निवृत्त होगी आपात श्लोक से तो यही होता परम दृष्टवा निवर्तित विषयों के प्रति गुप्त राग रस की निवृत्ति तो परम दृष्टवा माने रसस्वरूप भगवत तत्व परमात्म तत्व या आत्म तत्व का साक्षात्कार दर्शन जो विधा है उसके दर्शन की रसस्वरूप भगवत तत्व परमात्म तत्व या आत्मतत्व या ब्रह्मात्म तत्व के दर्शन से ही बोध से ही विषयों के प्रति राग की निवृत्ति होगी ये अर्थ लगा लेते हैं जो संभव ही नहीं है व्यवहार पहले तत्वज्ञान होगा तब राग की निवृत्ति होगी या राग की निवृत्ति होगी तब तत्व ज्ञान होगा <laughs> तो भागवत का दृष्टिकोण है श्रीमद भागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दृष्टिकोण है भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध विरक्ति को वैराग्य वेदांत प्रस्थान में भी कहते हैं है भागवत प्रबोध को तत्व ज्ञान कहते हैं भक्ति को प्रति के रूप में वेदांत प्रस्थान में ग्रहण करते हैं वासना क्षय के रूप में स्वीकार करते हैं यो कहना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दृष्टिकोण है इस पर बहुत शास्त्रार्थ है परंतु हम संक्षेप में संकेत मात्र करना चाहते है उचित कि जैसे कोई व्यक्ति अभिमत भोजन करता है तो प्रत्येक ग्रास में कौर में शुन्यवृत्ति भूख की निवृत्ति होती ही है पुष्टि की प्राप्ति होती ही है तृप्ति की स्फूर्ति होती ही है भोजन करी त्रिपित हित लागी भोजन का चरम फल है तृप्ति लेकिन अब है भूख की निवृत्ति और परिपुष्टि देहन में बल की निष्पत्ति तो इसी प्रकार अगर शास्त्र सम्मत अपने अधिकार की सीमा में हमको साधन प्राप्त हुआ है उसका विधिवत हम अनुष्ठान करते हैं तो तीन फल एक ही रीति से एक ही चाल से एक ही विधा से तीन फल की एक साथ प्राप्ति होती है पृथक पृथक साधन करने की अपेक्षा नहीं होती जैसे भोजन करने पर भूख की निवृत्ति पुष्टि और तृप्ति की एक साथ प्राप्ति होती है पृथक पृथक कोई उपाय नहीं करना पड़ता ऐसे ही भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध की एक साथ स्फूर्ति होती है या उत्तम साधन अपने अधिकार की सीमा में और अभिरुचि की सीमा में अधिकार के साथ अभिरुचि अभिरुचि के साथ अधिकार दोनों का सामंजस्य होना चाहिए कभी कभी अधिकार संपदा होने पर भी अभिरुचि न होने पर बात बिगड़ जाती है रामचरित मानस वो अधिकारी जाने सामान्य भी नहीं परम अधिकारी अब शापा शापी की बात हो गुरु जी ने एक शिष्य को अधिकारी भी नहीं परम अधिकारी समझा तो तत्व का उपदेश कर दिया सोते ताही तो इन्ह नहीं वेदा बारी बीची हुई भी गावन वेदा सीधे तत्व का उपदेश कर दिया परम अधिकारी को क्यों न किया जाए उसमें क्या संकोच तो सामान्य गुरु थोड़े थे रामायणी सब जानते हैं पंजाब में तत्वस का अनुवाद करते हैं पंजाबी असी ब्रह्म तुष् ब्रह्म तुम भी ब्रह्म असी ब्रह्म तुष्टी ब्रह्म गुरु जी कहते हैं असी ब्रह्म तुलसी ब्रह्म चेला कहता है असी ब्रह्म गुरु जी तुलसी ब्रह्म तत्व असी ब्रह्म तुलसी ब्रह्म सोते हैं ता ही तो ही नहीं भेगा कितना अच्छा अनुवाद किया तुलसीदास जी ने किसका त्व महावाक्य का बहुत अच्छा ललित अनुवाद है सो तैय तो कितने शब्दावली में कितनी अनुपम सो ताहि ता ही तो ही नहीं भेदा दो तीन वाक्यों को मिलाकर ऐसा कर लिया सो तै ताहि तो ही नहीं वेदा उदाहरण भी दे दिया वारी बीच इम गाव मैं नहीं कह रहा हूं वेदा गुरुजी ने कहा वेद सम्मत लेकिन हुआ क्या वहां तो भरी लोचन गुलोक अवदेशा तब सुन लं निर्गुण उपदेशा वहां तो अवदेश को भरी लोचन जी भर के आखियां हरिदर्शन की प्यासी देखो चाहे कमल नयनन को निष्दिन रात उदासी जगत से उदासी एक ही आंख है आंखें हैं हमारे पास जगत से उदासी छाई हो भगवत दर्शन की ये प्यासी विरुद्ध धर्माशय हो जाए आंख श्री बल्लभाचार्य जी की दृष्टि में क्या हमारी जो आखे है अतिद्रीय नैत उनमें विरुद्ध धर्माशय की स्पूर्ति हो जाए जगत से उदासी चाइ हो सत चंदन बनीता इत्यादि विलास सामग्री के प्रति उदासीनता चाहिए हो और भगवत दर्शन की प्यास छाई हो आखियां हरि दर्शन को प्यास दर्शन के कुत न आज लग प्रेम प्यासे से नए वकालत हो तो ऐसे भारत जी ने सोचा भगवान राम कह देंगे अयोध्या को छोड़ कैसे चले आए अयोध्या का क्या होगा दायित्व का परित्याग करके मेरे पास आ गए कौन से मेरी सेवा है तो मैं क्या उत्तर दूंगा तो मैं कह दूंगा इन आंखों से पूछिए मुझसे मत पूछिए दर्शन त्रिपुत्र न आज लगी प्रेम प्यासे नद्यप का दर्शन पहले हुआ इन आंखों को लेकिन ये आपके दर्शन की प्यासी हैं इन्होंने ले आया इनसे पूछिए इसका अर्थ क्या है अर्थापत्ति प्रमाण से ऐसी रूप माधुरी क्यों है आपकी ऐसा आपका स्वभाव क्यों है कि आंखों को बरबस खींच करके वो ले आता है हम क्या करें इन आंखों ने आपके पास लाके रख दिया इनसे पूछिए तुम्हारी तो आंखों से पूछे आंखे कहेंगी ऐसा रूप क्यों दारण किए हैं ऐसा आपका स्वभाव क्यों है कि हमको खींच करके इसका मतलब क्या हुआ आंखों में एक साथ उदासीनता भी हो जगत से उदासीनता सूरदास सूर्यदास बाबा ने कहा और भगवान दर्शन की पिपासा भी हो उदासीनता भी और दोनों गुण हो तो शिष्य की अभिरुचि थी सगुण में गुरुजी का गुरु जी तक, गुरु जी तक समझ कर तत्व तो का उपदेश दे रहे थे शिष्य ने आग्रह नहीं छोड़ा गुरु ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा का मार्च थे उस आग्रह ने गुरु जी को कुपित कर दिया और श्राफ दे दिया शिष्य को अंत में घुटना के उसको टेकना पड़ा गुरु जी को सगुण का उपदेश ही देना पड़ा इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है अधिक गुरुओं का दायित्व तो है कि अधिकार का ध्यान रखते हुए अभिरुचि का भी ध्यान रखें केवल अभिरुचि का ध्यान रखेंगे तब तो पतन होगा केवल अधिकार का ध्यान रखेंगे तो गुरु शिष्य में विवाद होगा कांड भी आएगा तो अधिकार संपदा और अभिरुचि दोनों में सामंजस्य स्थापित करके शिष्य को प्रदेश देना चाहिए एक व्यक्ति भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकता है भगवान शिव की भी कर सकता है अब गुरुजी उसको शिव मंत्र दे रहे हैं उसकी अभिरुचि विष्णु पर है तो बात बिगड़ जाएगी ना? इसलिए हमने एक संकेत किया क्या संकेत किया अधिकार संपदा के साथ साथ अभिरुचि का अभिरुचि के साथ साथ अधिकार संपदा का ध्यान रखकर साधन का उपदेश दिया जाए और साधन का अनुष्ठान किया जाए तब जीवन में सफलता होती है हजारों उदाहरण हैं लेकिन समय बचाने के लिए तो हमने बात कही कि असंग शर्ण दृढ़वा ऐसा नहीं मानना चाहिए कि असस् स्वरूप परमात्मा का पहले दर्शन होगा तब विषयों के प्रति जो राग है उसकी निवृत्ति होगी न नौमन तेल होगा न ना राजा नाचेगी न ना स्वरूप का दर्शन होगा न विषय वासना की निवृत्ति होगी तो केवल तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान के निवृत्ति अज्ञान जन्य आवरण के निवृत्ति के लिए ही तत्व ज्ञान का उपयोग करना चाहिए कर्म और उपासना के द्वारा जिस साधना की उपलब्धि हो सकती है उसमें तत्व ज्ञान का उपयोग करने पर तत्वज्ञान तो क्या होगा वो जीवन विलुप्त हो जाएगा विनष्ट हो जाएगा दिशाहीन हो जाएगा या सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि तथा कदम असंघ शस्त्र दृढ़ अब क्या होता है तत्व का परिवार पहले ही प्रारंभ हो जाता है असंगता को जीवन में कभी स्थान ही नहीं मिलता है आज श्री गोविंदानंद जी को तो हम कह रहे थे कि सब जगह गड़बड़ी है गड़बड़ी क्या है यम नियम निरपेक्ष योग का उपदेश दिया जा रहा है ये गुरु लोग मार रहे है लाखों शिष्यों को अपने तो धन मान का मार्ग प्रशस्त तो कर रहे बड़े मजे से प्रेम से उन शिष्यों का क्या होगा जिनको यम नियम के प्रति अनास्था उत्पन्न करके योग का समाधि का कुंडलनी जागरण का प्रदेश जा रहा है वो तो बंताधार कर रहे हैं गुरु लोग गुरु के नाम पर सचमुच के गुरु तो हो ही नहीं सकते यम नियम निरपेक्ष योग का प्रचार हो रहा है आश्चर्य इसी का नाम कलयुग है और क्या है जी साधन चतुष्ट निरपेक्ष वेदांत का प्रचार हो रहा है ये तो हत्या इससे बढ़कर हत्या क्या होगी साधन चतुष्ट निरपेक्ष वेदांत का उपदेश हो रहा है आगे लीजिए वैराग्य और विवेक निरपेक्ष भक्ति का उपदेश हो रहा है जिसका केंद्र वृंदावन है अयोध्या है चित्रकूट है माने मारने के लिए हमने कई बार संकेत किया अप्राप्त में विधि की प्रशक्ति होती है और प्राप्त में निषेध की प्रशक्ति होती है या आप तो एल भी है कथावाचक भी है इंजीनियर भी है दो घुट पानी विधि की प्रशक्ति प्राप्त में होगी या प्राप्त में होगी निषेध की प्रशक्ति किस में होगी निषेध की प्रशक्ति प्राप्त में होती है या प्राप्त में अप्राप्त का निषेध नहीं होता एक ललित संवाद है हमारे पूज गुरुदेव पढ़ा रहे थे वाराणसी में उन्होंने कहा जब कोई ईश्वर स्वर्ग आदि का खंडन करता है तो हम बहुत प्रसन्न होते तो हमको कुछ बड़ा विचित्र लगा तो बच्चे जैसे होते ना ऐसे हमने कहा भगवंत आप जैसे मूर्धन मनीषी को तो बहुत कष्ट होना चाहिए क्योंकि आपका तो जीवन धर्ममय है भगवत भक्ति से परिपूर्ण है जब कोई ईश्वर का धर्म का स्वर्ग का खंडन करे तो आपको वेदना होनी चाहिए आप प्रसन्न क्यों होते हैं इसका रहस्य क्या है तो बहाराज बच्चों की बात हुई ना मैं तो निःसंकोच पूछ देता था शिष्टाचार सद्भाव सब कुछ होने पर भी तो क्या अज्ञान को पाल के रखना एक बात मैं कह दू व्यक्तित्व तो, संकीर्ण व्यक्तित्व तो मार देता है मैंने पचासों साधकों को मरते हुए देखा है वो हजार हजार जन्म के लिए व्यक्ति अपने को मार के मरता है बड़ी विचित्र बात है तो हमारा एक सवाल था कि अज्ञान सबसे खतरनाक चीज है इसको पाल के मत रखो कोई महापुरुष मिल गए अपना अज्ञान प्रकट करो जो मुझे नहीं समझ में आता था पूछ देता था महाराज बहुत प्रसन्न हुए मेरी बानी पर तो जब प्रसन्न होते थे तो धीरे से ताली बजाते थे और थोड़े कुपित हुए तो पूरा चश्मा नहीं हटाते थे यूं क्या सामने वाला तो गया थोड़ा किया तो मरा चाहे दस विषय का बद्रीनाथ महाराज क्या गया लेकिन महाराज ने ताली तो हम समझ के बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने कहा यही तो बात है मेरी बात गांठ मान लो हमने कहा इसीलिए तो पूछा है उन्होंने कहा कि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता जब कोई जगत का निषेध करता है वेदांत की भूमिका पर तो व्यावहारिक धरातल पर या प्रतिभाषिक धरातल पर इसका अस्तित्व मान के निषेध करता है mm. ना अरे बंध्या पुत्र का थोड़े निषेध करेगा क्या जब कोई जगत का निषेध करता है नीति नेति आदि के द्वारा तो व्यावहारिक धरातल पर या प्रतिभाषिक धरातल पर इसका अस्तित्व को मान निषेध करता है न जब कोई ईश्वर का निषेध करता है तो महाराज ने कहा कि ईश्वर को मान के करता है या न मान के करता है न मान के करता है तो निषेध करने की आवश्यकता क्या है फिर तो बंध्यापुत्र का निषेध करें ससिंग का निषेध करें इसलिए हम बहुत प्रमुखित होते हैं कि यह निग्रह स्थान में आया ये आसानी से दबोचा जा सकता है क्योंकि जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध क्या करते हो निषेध तो अब का हो ही नहीं सकता है एक वज है तो आजकल निषेध उसका होता है लोग प्राप्त ही नहीं कुएं में बांग पड़ी और विधि की बात भाई समझ लेनी चाहिए विधि क्या अरे रागता प्राप्त वासना से जो प्राप्त है उन्हीं का विधान करेंगे शास्त्र सदगुरु तो मरे हुए को मारना हुआ ही नहीं और उठली भाषा में कह जाए आहार निद्रा भय मैथुन में रागता प्रवृत्ति होती है ना अब हम भी गुरु भी शास्त्र भी रागता जो प्रवृत्ति है उसमें हाँ बिल्कुल ठीक तो अप्राप्त में विधि की प्रशक्ति होती है निषेध की प्रवृत्ति जो है प्राप्त में होती है ये अधिवक्ताओं को वकीलों को तो जानना चाहिए आजकल के जज को भी ये नहीं पता जजमेंट क्या देंगे न्याय क्या देंगे जज का दोष कहाँ है दोष इसलिए है कि न्याय पद्धति ही विलुप्त है न्यायालय की परिभाषा ही विलुप्त है तो हमने एक संकेत किया आजकल गड़बड़ी क्या हो रही है मरे हुए को केवल अपने धन मान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ईश्वर और धर्म के नाम पर मरे हुए को मारा जा रहा साधन चतुष्ट निरपेक्ष वेदांत एक बात हो गई और यम नियम निरपेक्ष योग और यहां तो मुझे अब तो कह ही सकता हूं क्योंकि वो घाटियां पार कर चुका हूं छह महीने मुझे बोखे रखा गया किया। छह महीने भरपेट भोजन नहीं दिया गया जलपान काट लिया गया केवल चार रोटी पतली उसमें भी एक में मित्र को दे देता था, पतली तीन तीन रोटी पाका दोनों आश्रम प्रवचन करता था भूख से तरपता रहता था दो पैसे नहीं थे किसी से कोई मांगा नहीं क्यों ये याचना मुझको मिली यहां पर इस आश्रम में उसमें क्यों याचना मिली इसलिए याचना मिली कि मैंने भक्ति और विवेक से युक्त भक्ति का यहां उपदेश किया वैराग्य विवेक से युक्त भक्ति का श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विवेक देना चल मोह बस कल्पन पंथ अनेक हमसे कार्य हरि बाबा का आश्रम है पुरिया के सामने भी हरि बाबा जी का साम्राज्य था यहाँ बिल्कुल विशुद्ध भक्ति बोली जाती थी आप क्या खीर में ही डालते हैं जलपान बंद भोजन बंद बड़ी यात्रना रात के डेढ़ बजे आपके कोई व्यक्ति मास्टर प्यारे ये सब गालियां देते थे मैं सब सुनता था कि प्रारब्ध है जहां जितना सुख दुख मिलना है मिले फिर वो घटना का निदान हो गया वो अलग है तो हमने क्या संकेत किया यातना मिलती है आजकल शास्त्र के ढंग से बोले तो मत समझिए शास्त्रीय ढंग से बोलने पर हम लोगों को क्या क्या यातना मिलती है कौन दुश्मन बन जाए कौन मारने आ जाए शास्त्र के अनुसार बोलना चलना सामान्य बात तो नहीं है तो हमने संकेत किया वैराग्य और प्राय शब्द का प्रयोग है भागवत में अवतार दशा में श्री कृष्ण भगवान आदि की रूप माधुरी आदि पर किसी का चित इतना आकृष्ट हो जाए क्या राग तो है लेकिन उनका जैसे कोई मान लीजिए निवौड़ी नीम का फला हुआ पक फल पा रहा है अब उसके सामने अंगूर आ जाए तो वो राग के बल पर राग कट गया ना ये होता है सामान्य नियम है प्राय शब्द का प्रयोग है वो भी पूर्व पूंजी के बल पर भगवान के दर्शन से उसी पर क्यों ये प्रभाव पड़ा कि सभी आसक्ति कट गई दुर्योधन पर क्यों नहीं पड़ा गोपियों पर क्यों पड़ा उसका भी हम संधान करेंगे अंत में तो वही बात निकलेगी तो हमने एक संकेत किया तो शास्त्र ढंग से बोलने पर बहुत याचना मिलती है वो हम लोगों को रोज मिलती है राष्ट्र के बारे में मिलते हैं तो मेरा नाम विश्व में नौ जगह इटलिस्ट में अलकायदा ने पत्र लिखा नौ जगह विश्व में मेरा नाम हिटलिस्ट में है तो मुझे क्या डर है नौ हजार जगह हो जाओ मुझे डर है आ, जिसने लक्ष्मण जी को मरवाया मरवायाबी पंडा उसने ग्यारह पृष्ठ का पत्र लिखा कि अब आपकी बारी है सावधान रहो तो पत्रकारों ने चैनल वालों ने घेर लिया भुवनेश्वर में तो किसी और प्रांत से आया था मुझे पता भी नहीं आश्रम वालों ने बताया नहीं वो लोग में थे तो आपके हमने कहा लाखों शरीर छोड़ दिया तो मुझे इस शरीर में क्या लेना देना है जब उसको आना हुआ हो अभी मारो मैं तो यू मैदान में हूँ फिर मैंने कहा काल मार्च लेलिन होते तो उनकी सबसे अधिक आस्था का केंद्र मैं होता वहां उग्रवाद लोग भी छिपे हुए थे चैनल वालों के साथ उन्होंने रिपोर्ट दे दी होगी कि पुरी के ने कहा कि काल मार्च लेलिन होते तो आज सबसे उनकी आस्था का केंद्र में होता फिर उन्होंने कहा कि अर वो शरीर छोड़ चुका हूं इस शरीर को कोई ठाई कर दे तो मै क्या बिगड़ता है तो छह महीने के लिए लगभग उस शब्द साथी पंडा को कम्युनिस्ट पार्टी ने यह यातना दी कि पार्टी के मंत्री पर चढ़ा दिया कि शंकराचार्य पूरी पवित्र द्वारा निशाना इसका मतलब क्या है तो हमने एक संकेत किया ये भी आजकल भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ वो तो कंप्यूटर का माल ही है 50 पेज पे, पे लटका हुआ है आठ सौ पेज लगभग लिख चुके हैं कंप्यूटर आजकल खराब है हम तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचे किससे शास्त्रार्थ नहीं हुआ शंकराचार्य का वैष्णवों से हुआ शैवों से हुआ साक्तों से हुआ गणपतियों से हुआ सौरों से हुआ जैनों से हुआ बौद्धों से हुआ चारवाकों से हुआ कम से कम निनानबे या नब्बे कम से कम नब्बे मतों से शास्त्रार्थ हुआ हुँ? इसका मतलब क्या है सब पंथ बन गए थे सबको पंथ बना दिया गया था मुझको मालूम है कि धर्म को पंथ कैसे बनाया जाता पंथ को धर्म बनाने की विधा क्या है तो संक्षेप में हमने यहाँ पर संकेत किया है क्या विरक्ति और विवेक भक्ति का प्रचार हो रहा है ये तो घातक है श्रुति सम्मत नहीं है सुत सम्मत हरि भक्ति पथ संयुतर विवेक तेना चल नर मोह बस कल्प पंथन एक और कर्म जूता पहनो पैंट पहनो जने हो न हो चोटी हो या न हो स्त्री हो पुरुष हो आहूति डालो वो तो अपने को मार रहे हो समाज को मार रहे हो क्या मतलब है वर्णक व्यवस्था आश्रम व्यवस्था निरपेक्ष एक दंडी स्वामी हवन करते रहे थे भैरव जी की उपासना हरिद्वार में क्यों सिद्धि के लिए अरे सिद्धि के लिए क्या करेंगे आप दंडी स्वामी होकर हवन कर रहे क्या मतलब हुआ इसका मतलब न वर्ण का धन, ध्यान न आश्रम का ध्यान कर्मकांड खूब चल रहा है अभी बता रहे एक संस्थान में सब जाति के व्यक्तियों को राम कथा वाचक बनाया गया अब उनको कर्मकांड बनाया जा रहा है तो कर्मकांड का पोषण होगा या संहार होगा राष्ट्र का तो हमने सज एक कहा की विप्लव पूर्ण वातावरण है धर्म के नाम पर वेद के नाम पर भी वैदिक मार्ग का विलोप हो रहा राष्ट्रीयता के नाम पर राष्ट्र का विलोप हो रहा इस बहुत भयंकर परिस्थिति में समझदारों के लिए सधिक वेदना क्या होगी भयंकर परिस्थिति में जीवन सांस लेना भी कठिन है तो समय बहुत हुआ हमने संकेत किया ये सब नहीं चलेगा भगवान के ही विरुद्ध भगवान के वचन का अर्थ लगाना नहीं चलेगा हम भिवानी में थे एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने अवतारवाद का खंडन किया है तो हमने कहा ठीक है आज समाजी होंगे आप कोई बात नहीं फिर कहा गीता से किया है हमें आज नहीं सह सकता गीता से भी अवतारवाद का खंडन होगा अब गीता से वर्णन व्यवस्था का खंडन किया है कहा आश्चर्य गीता से कोई संन्यास का खंडन करना चाहे गीता से वर्ण व्यवस्था का खंडन करना चाहे, गीता से अवतार का खंडन करना चाहे आश्चर्य है या इतना गुस्सा इसलिए अपने प्रत्यु कम से कम अन्याय नहीं करना चाहिए असंग शत्रण चित्वा असंगता का रूप क्या हो सकता है इस प्रति का कारोण है स्प्रिया का नाम संग यह भी दिया गया उसमें नीलकंठ जी का दृष्टिकोण पांच सात मिनट में रखते हैं फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा उस साधक का वर्णन है जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है उसके जीवन में असंगता की परिपुष्टि कैसे होगी तत्व ज्ञान के लिए अधिकार संपदा की सिद्धि आवश्यक है किस स्तर की असंगता मुमुक्षु के जीवन में चाहिए इस पर नीलकंठ महोदय ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया उन्होंने कहा कि उस वो तो केवल तीन पंक्ति उसमें एक पाठ भी अशुद्ध है उसका अर्थ लगाना भी बहुत कठिन है जो नीलकंठ जी ने इस श्लोक की टीका में अंतिम तीन पंक्तियां लिखी हैं वो तो पागल बनाने वाली है अर्थ श्यामाचरण जी बैठे थे, थे हमने कहा तो अर्थ ही नहीं लग रहा था श्यामाचरण जी ने अपनी सारी बुद्धि लगाई एक पंक्ति का अर्थ लग रहा था बाद में हमने विचार किया कि यूँ लगेगा एक जगह पाठ में भी अशुद्धि है नीलकंठ में तब फिर इनको बताया कि इस शब्द का अर्थ यू होगा और यु पाठ में अशुद्धि है उसका यू शोधन होगा तब लगेगा अर्थ वहां पर एक नियम उसकी हम कुछ व्याख्या पूर्वक उसको व्याख्या पूर्वक प्रस्तुत करते हैं तत्व ज्ञान से पूर्व जो असंगता है उसका स्वरूप क्या होगा असंगता का कि आधारशिला क्या है इस पर एक संकेत करते हैं कालक्रम से जिसका वियोग हो जाए और जिसके वियोग की संभावना हो और जिसका वियोग सुहाता हो वो अनात्मा है वो वैराग्यास्पद है फिर मैं यह वाक्य बोलता हूं कालक्रम से जिसका वियोग संभावित है नहीं? और जिसका वियोग सुहाता है भाता है वो वैराग्य का विषय अवश्य है उससे असंगता ही कर्तव्य है एक बात दूसरी बात अयोग के गर्व से जो संयोग टपकता हो और वियोग के गर्त में जाके समा जाता हो वो आत्मा नहीं है अतएव अनात्मा है और जो अनात्मा है वो वैराग्य का विषय अवश्य है उससे संग उसमें संग नहीं ही कर्तव्य है पूज गुरुदेव ने एक बार का कथा गार्ता सुनाओ ऐसे वक्ता कहां मिलेंगे अतिशयोग नहीं है एक एक दिन में चौदह चौदह घंटे उन्होंने मुझसे कथा सुनी और आंसू बात क्या नहीं उनको पता था मैं क्या सुना सकता था छह महीने उनकी सेवा में रहे जब रुग्न जैसे थे धीरे धीरे वो वृंदावन वाले को बुलाओ चौबीस घंटे में चौदह चौदह घंटे मुझसे कथा सुनी है कथा सुनने वाले आंखों से आंसू और कहो और कहो आसे वक्ता ऐसे ऐसे सोता, लगता था कुछ जानते ही नहीं है लगता था कि कभी मानो और कहो रोते हुए रोते हुए ऐसे सोता भी मिलना कठिन तो हमने क्या संकेत किया असंग शस्त्र दृढ़ेन छित्व उन्होंने कहा कथा वार्ता सुनाओ हमने वैशम पायन जी के एक श्लोक का अर्थ कर दिया योगे दोष दर्शी संयोगम स विसर्जयत महाभारत जन्म जय वैशंपायन ऋषि का उपदेश वियोगे दोष दर्शी संयोगम से विसर्जयत असंग संग वो नास्ते दुखम भू विम चुलबुली भाषा में होता है प्यारी प्यारी वस्तु प्यारे प्यारे व्यक्ति के का वियोग जिनको सुहाता न हो भाता न हो उनकी बुद्धि की बलियारी इसी में है कि संयोगम सा विसर्जयत उनके संयोग के पक्षधर न बने क्योंकि प्रियम रोद्यती वृदाव्य उपनिषद कहती है बच्चू अलीगढ़ की बात है बच्चू बच्चू प्यारी प्यारी वस्तु प्यारे प्यारे व्यक्ति का संकलन करते हो जब इनके सेवन की शक्ति तुम्हारी इंद्रियों में नहीं रहेगी या कालक्रम से इनका वियोग हो जाएगा तब ये प्यारी प्यारी वस्तुएं प्यारे प्यारे व्यक्ति रुलाने के अतिरिक्त किसी काम नहीं आएंगे प्रियम रोदस्यती वृदार उपनिषद इसकी व्याख्या पंचदशी में बहुत उत्तम ढंग से की गई है तो हमने एक संकेत किया उसकी बुद्धि की बलिहारी है कि वह संयोग का पक्षधर ना बने अंत में असंग संघ वो नस्ती विचार करके देखें तो आत्मा स्वरूप से असंग है असंग नहीं सजते इसलिए उसका संग किसी से हो ही नहीं सकता है आत्मा स्वरूप से असंग है इसलिए किसी से संग तो नहीं हो सकता है फिर भी कल्पित मान्यता के कारण विश्व में जीवन में जो दुख है उसका कारण क्या है दुखम भोग वियोग वियोग जन दुखम भोग वियोग जन जब हम किसी अनुकूल वस्तु के या व्यक्ति के संयोग के स्वयं को पक्षधर बना लेते हैं और उसका दय से वियोग होता है तो हमको दुख मिलता ही है इसलिए गीता का चौदहवा तो अध्याय प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेद पांडव न द्वेष्टि देश नवृत्ता कांसती भगवान वाष्य काल में जो इसका उत्थानक लिखा बड़ा मार्मिक जो व्यक्ति सत्वगुण का पक्षधर है कौन सत्वुण मलिन सत्वुण सत्व रजस्तम गुण प्रकृति संभवा निबधनती महाबा देनम अव्यय मलिन सत्वुण भी बंधक है यानी निबंधक है यानी सत्व रजस्तम युति गुणा प्रकृति संभव निबधनती सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से सत्वगुण बांधता है तत्व सत्व निर्मल प्रकाशक मनामय सुख संज्ञे न बधना थी ज्ञान संज्ञे न मलिन सत्वगुण भी बंधन में डालने वाला है रजोगुण भी बंधन में डालने वाला है तमोगुण भी बंधन में डालने वाला है ऐसा जिसने सुन लिया और मान लिया उसकी विपत्ति का कोई ठिकाना नहीं शंकराचार्य ने उत्थानक लिखा क्या मतलब एक सात्विक व्यक्ति है तो कम से कम जब गुण का आवेश होगा अंतकरण पे देहेन्द्र आदि में शरीर में तब तो प्रमृत होगा रजोगुण तमोगुण के आने पर खिन्न होगा और भी नींद आ गई तो अभिन्नता को लेकर सो जाए भले क्या खिन्न होगा एक तमोगुणी व्यक्ति है तो जब उसका अभिमत गुण तमोगुण सवार होगा जयंद्रदि में तब तो प्रसन्न होगा जब रजोगुणी व्यक्ति है जब रजोगुण का आवेश होगा रजोगुण का आवेश होगा उस समय तो वो अपने को कितार समझेगा लेकिन जिसने भगवान का यह वचन सुन लिया क्या वचन वचन यह की प्रकाशम चवम रजस्तमयण प्रकृति संभव निबधन तीनों गुण बांधते तो 24 घंटे में कभी सप्तगुण कभी रजोगुण कभी तमोगुण एक भी गुण उसको आह्लाद नहीं देगा तो वो तो पागल हो जाएगा विक्षिप्त हो जाएगा ये आया तमोगुण ये आया रजोगुण अब आया सत्य गुण उसके तो कष्ट का कोई अंत ही नहीं कम से कम तमोगुण ही व्यक्ति तमोगुण की भूमिका में आह्लादित होगा रजोगुण के प्रति लट्टू व्यक्ति रजोगुण का जब देन्द्री आदि में सन्निवेश होगा तब प्रबोधित होगा सात्विक व्यक्ति सत्वगुण का जब आवेश होगा तो अपने को कृतार समझेगा लेकिन जिसने तीनों गुणों को निबंधक मान लिया उसका क्या होगा तो उसके लिए उत्तर आए प्रकाशम चतगुण से प्रकाश ठीक है ये व्याख्या में कितना समय लगावे प्रवृत्तिमच रजोगुण का प्रभाव है प्रवृत्ति कर्मणाम अष्टम स्प्रहा यह सब और मोह मेवस पांडव अनिद्रा आलस प्रमाद मोह ये तमोगुण ये तीनों गुण अपने प्रभाव को प्रकट करें आवे चाहे जाये जाएं न आने से मतलब न विचित्र बात है न द्विष्ट सम्प्रदानी आने पर द्वेष नहीं करता क्योंकि तो उसको याद है कि तीनों गुण बंधन में है तो कहीं इसके कारण द्वेष न हो जाए और न निवृत्ता नहीं का निवृत्त हो जाते हैं तो इनकी आकांक्षा नहीं करता इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है मान लीजिए यात्री का है में, में को पाँव फैला के सोए हुए हैं कोई चाल पाल नहीं इतने में पांच सात व्यक्ति आ गए और सोचा मेरे आराम में खलल डालने वाले आ गए तंडुपट्टा उन्होंने कहा अकेले आपकी सीट नहीं है हमारी भी है दिन पर हम बैठेंगे अच्छा भाई तो ठीक अब धीरे धीरे गप सरा का परिचय हुआ लगाती बहुत अच्छे व्यक्ति है तब तक, तक तीन स्टेशन बाद उनका उतरने का नंबर आ गया अरे पता तो नोट करवा दीजिए मोबाइल नंबर तो नोट करा दीजिए आते समय द्वेष जाते समय रात पता तो नोट करवा दिए होता या नहीं भगवान ने कहा न देश संप्रवृत्ता नहीं न निवृत्ता नी काम क्षति इसका मतलब क्या हुआ इन तीनों से उदासीन वक्त जो रह लेता है उदासीन वदासीन बारहवें अध्याय में उदासी उदासीन शब्द का प्रयोग है चौदहवें में उदासीन वत्त का इस वत को बारहवीं अध्याय में भी लगा लेना चाहिए तब अर्थ लगेगा तत्व उदासीन नहीं होता उदासीन वत्त होता है तो संकेत क्या निकला है प्रवृत्ति हो तीनों गुणों की अनिवृत्ति गुण आवे चाहे जाए वो अलिप्त रहता है असंगत्व की स्थिति उसकी तीनों गुण से उपरामता की स्थिति उसको निर्गुण परमात्मा तक पहुंचाने में समर्थ है तो एक संकेत किया गया क्या संकेत किया गया कि वैराग्य के लिए पंच पंच कोषो में अनात्म बुद्धि के दृष्टांत के लिए एक वाक्य भगवत कृपा से बना वो क्या है कालक्रम से जिसका वियोग होता हो और जिसका वियोग सुहाता हो प्रतीक्षित हो, ऐसा कि वियोग हो वह अनात्मा है इसके लिए देखें यह स्थल शरीर है निद्रा का वेग आने पर इसका वियोग विियोगा या नहीं शरीर को भी भुला सोना चाहते या नहीं ये कहां स्थिर प्रेमास्पद हुआ इसका वियोग तो प्रतिदिन अभिमत है निद्रा का जब वेग आता है सुसुप्ति की आवश्यकता का अनुभव होता है शरीर को भुला सोना चाहते हैं और तो सुसुप्ति में इसका आवानात्मक वियोग हो जाता है इसलिए अनमय कोष नहीं हो सकता और आशक्ति से निकालिए अब कर्मेन्द्रियों को ज्ञानेन्द्रियों को सुलाकर सोना चाहते हैं ये अगर अपना काम करती रहें तो हम विक्षिप्त हो जाएंगे अगर कर्मेन्द्रियां प्यारी हैं ज्ञानेन्द्रियां प्यारी हैं तो इनका आभावनात्मक वियोग तो होता ही है इनका वियोग हमको भाता क्यों है? निद्रा का वेग आने पर या निद्रा की आवश्यकता का अनुभव होने पर कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्री को ताक पे रखकर इनकी तिलाजलि देकर सोना चाहते हैं और सुसुप्ति में इनका आनात्मक वियोग होता है इसलिए ये भी अनात्मा चुलबुली भाषा में पंचकोशों का निरसन उसके बाद फिर लीजिए प्राण प्राण तो बहुत प्यारा है लेकिन प्राण के स्पंदन का प्राण स्पंदन का भाव नहीं होता रहे तो पागल हो जाएंगे प्राण को भी भुलाकर सोना चाहते हैं और सुसुप्ति में प्राण का भी अभावनात्मक वियोग हो जाता है इसलिए यह भी अनात्मा है अब मन मन तो बहुत प्यारा है लेकिन उस मन को भी भुलाकर सोना चाहते हैं और सुसुप्ति में अभावनात्मक वियोग हो जाता है बुद्धि बहुत प्यारी है उन्हीं में चित्त अहंकार का अंतर्भाव कर ले बुद्धि बहुत प्यारी है लेकिन बुद्धि अगर निश्चय करना न छोड़े तो पागल बना देगी बुद्धि को भी त्याग करके बुद्धि का भी वियोग भाता है गाढ़ी नींद में अभावनात्मक वियोग हो जाता है अब प्रिय मोद प्रमोद फलात्मक आनंद में कोष प्रिय मोद प्रमोद अरे इनको अगर भुला के न सो तो पागल हो जाए विकसित हो जाए विसर्जन आनंद को भी भूलाकर सोने की भावना इनके वियोग की प्रतीक्षा होती है और गाढ़ी नींद में इनका आभानात्मक वियोग हो जाता है नीलकंठ जी की दृष्टि बहुत सूक्ष्म है एक ही वक्त में है उसको हमने कुछ विस्तार पूर्वक कहा अब रह गया फलात्मक के बाद बीजात्मक आनंदमय कोश जिसकी अनुभूति सुसुप्ति में होती है जीव इतना विवेकी है अंतर्गर्भित विवेक इसका कभी परित्याग नहीं करता कि निद्रा के पहले ही गुप्त या प्रकट संकल्प होता है ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं क्या निद्रा का सुख भी चिर अभिमत हो तो सुसुप्ति के से व्युथान सुसुप्ति के टूटने की भावना क्यों सन्नीत हो प्रतिदिन अगर देखे तो अंतर अंतर्गर्भित संकल्प होता है भावना होती है कि तो नींद टूटे इसका अर्थ क्या है गत जो संसुप्त आनंद है उस अभी विस्थिर प्रेमास्पद नहीं है क्योंकि तो भोग्य कोटि का है भोग कोटि का पदार्थ कभी स्थिर प्रेमास्पद हो ही नहीं सकता अचित पदार्थ कभी स्थिर प्रेमास्पद नहीं हो सकता और सुसुप्ति के टूट जाने पर, पर या समाधि की प्राप्ति हो जाने पर उसका भी आभान हो ही जाता है अज्ञान का वो भी प्रेमास्पद नहीं है जिसका मतलब कालक्रम से जिसका वियोग होता है और जिसका वियोग हमको सुहाता भी है समय पर भाता भी है वह आत्मा है और जो अनात्मा है उससे असंगता होती ही है इसका मतलब ये सब आते जाते हैं आत्म तत्व एक रस है या दृश्य कोटि के भाष्य कोटि के आगमा पाई है अनित्य हैं तो आत्मा की असंगता इन सब से सिद्ध होती है विकल्प समाधि का नाम लिया ये विकल्प समाधि दाचित प्राप्त हो जाए तो कारण शरीर से भी असंगता जीव को प्राप्त होती है तो क्या हुआ जिसका कालक्रम से लय हो जाए जिसका कालक्रम से वियोग हो जाए और जिसका वियोग अभिमत भी हो उन सबसे आत्म तत्व संघ ही है ये शरीर आते हैं जाते हैं स्थूल शरीर का कभी भान कभी सूक्ष्म शरीर का कभी कारण शरीर का और तीनों का भान नहीं भी है स्वप्न में स्थूल शरीर का भान नहीं सुषुप्ति में सूक्ष्म स्थूल दोनों का नहीं समाधि में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का भान नहीं इसका मतलब आत्म तत्व निसर्ग सिद्ध असंग है ये आने जाने वाले भाव आते हैं जाते हैं आत्मा इनके बिना भी है आत्मा के बिना ये नहीं है इसको अन्वय रूप न्याय कहते हैं अन्वय रूप सरणी का लेकर असंगता को पहले परिपुष्ट करना चाहिए फिर अध्यस्थता के विज्ञान से चरम कोटि की असंगता होगी पहले पद्म पत्र भसा कोटि की असंगता होती है फिर मरु जल बत, जैसे कल्पित नीलमा से आकाश की असंगता है कल्पित जल से मरु की असंगता है मरु जलगत असंगता की स्थिति तो प्रामाणिक अद्वैत के निश्चय से ही होगी कुछ पहले अन्य व्यतिक के क्रम ऐसी असंगता को परिपुष्ट करना सही हर बाद